अग्निज लेखक मनोज पांडे छह में हंगो का रसक गिर हूँ और तीन में से भद्रन कर दशमलव छह आदमी मर गया या अभी जीवित है इसकी घोषित मान्यता ये है कि मस्तिष्क का काम करना बंद कर दे इलेक्ट्रो अंसे हेलो ग्राम शून्य मस्तिष्क के कंपनियों की हरकत कर अंकित करने ऐसी इनकार कर दे तो समझना चाहिए आदमी मर गया ऐसे व्यक्ति को मृतक घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए चिकित्सा जगत की पूर्व मान्यता यही है फ्रांस की नेशनल मेडिकल एकेडमी के एक मृत्यु के फैसले को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए विधिवत ये घोषणा करनी पड़ी थी कि यदि किसी व्यक्ति का इजीत शून्य घंटे तक लगातार निष्क्रियता प्रकट करता रहे तो उसकी कानूनी मृत्यु घोषित की जा सकती है मृत्यु की परिभाषा करते हुए मस्तिष्क विशेषज्ञा शून्य हैनिवल है सलिन ने भी यही कहा था मस्तिष्क की मृत्यु को अंतिम मृत्यु कहा जा सकता है हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के डॉ शून्य रॉबर्ट एस श्रवा ने भी यही मत निर्धारित किया था कि यदि मस्तिष्क जवाब दे गया है तो हृदय का पंप करके जीवित रखने का प्रयत्न न करना बेकार है इस पूर्व मान्यता को झूठ हलाने वाली एक घटना अंकारा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने स्वयं ही प्रस्तुत कर दी डा शुनर तीस वर्ष के थे, वे एक मरीज का एक सरे ले रहे थे कि गलती से बिजली का नंगा तार छू गयी जोर का आघात लगा और उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया जीत शून्य की हरकत न करने के आधार पर उन्हें मृतक घोषित कर दिया जाना चाहिए था पर वैसा किया नहीं जा सका क्योंकि उस हालत में भी उनके चेहरे पर और उंगलियों में हरकत पाई गई उनकी आंखें खुली हुई थी और कभी कभी पलक झपकते देखे गए डॉक्टरों ने उनके मुंह में नली डालकर पेट में बेबी फूड, फलों का सीरस आदि पहुंचाया फलता उनका दिल तक दूसरे दंग काम करते रहे इस विलक्षण जीवित मृतक को देखने के लिए अमेरिका जापान रूस इंग्लैंड फ्रांस और जर्मनी के डॉक्टर हवाई जहाजों से अंकारा पहुँचे और ये देखकर चकित रह गए कि मस्तिष्क के पूर्णतया निष्क्रिय हो जाने पर भी डाशु पौधे की तरह जी रहे थे और उन्हें मास का पौधा कहा जाने लगा रोगी को जीवित तो न किया जा सका पर आशा ऐसी बहुत अधिक दिनों तक इस नए सिद्धांत की पुष्टि हुई कि मस्तिष्क का भाग जो इजीत शून्य की पकड़ में आता है उससे भी भीतर एवं उससे भी गहरे कोई और सत्ता है जो जीवन के लिए मल रूप से उत्तरदायी है मस्तिष्क तो उस चेतना का एक कौजार मात्र है जापान की कोवी यूनिवर्सिटी के प्रो शून्य सूर्य के किटो और डून्य सीट शून्य आदर्श के त्रिगुट ने मृत दिमाग का जीवित और जीवित को तक बनाने में एक नई सफलता प्राप्त की है उन्होंने बिल का दिमाग निकालकर कर शून्य ऐसी बीस डिग्री नीचे शीत वातावरण में जमा कर रखा और दो साहू तीन दिन बाद उसे धीरे धीरे तापमान देकर पुनः सक्रिय किया था कि आग जन के अभाव में मस्तिष्क की कोशिकाएं मर गई होगी और दिमाग निकम्मा हो गया होगा पर वैसा हुआ नहीं दो साहू तीन दिन तक भी दिमाग जीवित रहा और उसे फिर सक्रिय बनाकर दूसरी बिली में मस्तिष्क में फिट किया जा सका पिछले दिनों वैज्ञानिक क्षेत्रों में आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को अमान्य ठहराया जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि मस्तिष्क आत्मा है और उसकी गतिविधियां समाप्त होने ही आत्मा का अंत हो जाता है नास्तिकवादी मान्यता मनुष्य को चलता फिरता पैर पौधा भर बताती रही है और कहती रही है की शरीर के साथ एक जीवन का सदा के लिए अंत हो जाता है पर विज्ञान की नवीनतम शोधों ने सिद्ध किया है मस्तिष्क का चेतना के प्रकटीकरण का एक उपकरण मात्र है मूल चेतना उससे भिन्न है और मस्तिष्क की गतिविधियां समाप्त हो जाने पर भी वे अपना काम करती रह सकती है ये आस्तिकवादी सिद्धांत का प्रकारांतर से समर्थन ही माना जाएगा परमेश्वर प्रत्येक मंत्र के माध्यम से हमारी समस्या का समाधान करने के लिए ही और सरल ढंग से समझाते हुए कहते हैं एक कदम और आगे बढ़कर हमारे हाथ को थामते हुए जैसे कोई व्यक्ति अंधा है जो खतरनाक अंधकार पूर्ण जंगल के मार्ग को नहीं जानता है जिसे हम सब संसार कहते हैं उनको मार्ग पर लाने के लिए परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ कहते है की इस तरफ ऐसी चलो मेरी उंगली पकड़ जिस तरह से किसी बच्चे को उसकी माँ अपनी उगन ले पकड़ा कर उस बच्चे को उसके पैरों पर चलना सिखाती है क्योंकि उसकी माँ जानती है कि ये गिर सकता है जिससे ये स्वयं को चोट पहुँच सकता है जिससे इसके शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है ये संभावना है जो हमारी इस संभावना को जानता है क्यूँकी वे अनुभवी है हमसे पहले संसार में आई है उसने संसार की रूपता का साक्षात्कार कर लिया है वह परमेश्वर हम सबकी माँ और पिता के समान जनीता है वही हम सबका भाई के समान है जो हमारे हर प्रकार के भार को वहन करने वाला है जिसके साथ से हम सब इस इसमें ज्वलनशील संसार में किनारा एक रास्ता प्राप्त करते हैं, जिसके साथ चलने से ही हम सब रास्ते भटकने से बच सकते हैं ये भी संभावना मात्र है क्योंकि यहाँ हर कदम पर एक ऐसी चुनौती है जो हम सबको रास्ते से भटकाने के लिए पर्याप्त है जिसको ही माया के नाम से जानते हैं ये स्वर संसार है यहाँ जो स्वर है उसकी परवाह हम सब करते ही नहीं है क्योंकि वे हमारे सामने कभी नहीं आता है जिसके कारण ही हम सब उसकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं, जिसने शरीर समेत शरीर के सभी अंगों को अपना दास बनाया है वे अग्नि स्वरूप है जो तुम्हारा भद्र कल्याण करने वाली है वही तत्व रूप सत्या इन शरीर के अंदर स्वामी है यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है क्या हम सब वास्तव में जिंदा है क्या हमने कभी सूर्य के प्रकाश में आकाश को देखा है या रात्रि के समय आकाश में बिखरे अनंत तारों देखा है इससे हमें क्या समझ में आता है एक सूर्य इतना अधिक ज्वलनशील और ऊर्जावान है जो संपूर्ण इस भूमंडल को इस जगत को प्रकाशित ही नहीं कर रहा है यद्यपि यहाँ के जीवन का प्रमुख स्रोत है ये सूर्य इस जगत की आत्मा है और ऐसी ही आत्माएं हमें दिखाई देती हैं रात्रि के समय में जैसे सारा आकाश ही इन तारो ऐसी भरा है ये सभी प्रकाश करते हैं, लेकिन ये सब उस प्रकार का प्रकाश करने में असमर्थ हैं, जिस प्रकार से हमारा सूर्य हम सबको प्रकाशित करता है और सभी प्राणियों को जीवन के परम आनंद के अलौकिक भावि भोर कर देने वाले अद्भुत करुणा से भर देता है इसी प्रकार से ऐसी संसार में सभी जीव जंतु प्राणियों रात्रि में फैले आकाश में तारे के समान हैं और वे हमें उतना ही प्रकाश देते हैं जितना कि सूर्य के अतिरिक्त आकाश का कोई तारा हमें प्रकाश देता है रात्रि के समय में वे तारा और उसका प्रकाश हमारे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है उसके आधार पर हम सब जींद नहीं रह सकते हैं। इस पृथ्वी पर हम सबको हमारे सूर्य के उदय होने का इंतजार रहता है कि सूर्य उदय हो और हम सब अपने अपने कामों पर निकले रात्रि की गहन अंधकार से प्रकाश को उपलब्ध होने के लिए ये पृथ्वी और कुछ नहीं हम सब के शरीर के अर्थात ये शरीर उसी प्रकार से है जैसे पृथ्वी है जिस प्रकार से पृथ्वी के लिए सूर्य के परम आवश्यक है उसी प्रकार से हम सबको अपनी आत्मा के प्रकाश की जरूरत है जिस प्रकार से सूर्य इस भूमंडल के लिए जीवन का परम श्रोत है उसी प्रकार से हमारे जीवन का शॉर्ट है हमारे सब की आत्मा वे हम सब के सूर्य के समान है जो ये सिद्ध करती है कि हम ही इस शरीर के सूर्य हमारे ही प्रकाश से ये प्रकाशित हो रही है हमारी आत्मा ने ही हमारे सभी अंगों को अपने वश में कर लिया है हमारी आत्मा के ही ये सब अंग शरीर समेत दास है अर्थात सेवक है और जब सेवक ही स्वामी बन जाते हैं, तो बहुत बड़ा संकट स्वामी के ऊपर आ जाती है क्योंकि इस संसार में यहाँ सबसे बड़ा यही संकट है कि यहाँ पर सेवक को ही स्वामी बनाया जाता है क्योंकि स्वामी अयोग्य होता तभी वे सेवको को रखता अपने पास अपना कार्य कराने के लिए जिस प्रकार से एक राजा सैनिकों को रखता है अपने राज्य की रक्षा और उसकी सेवा के लिए और जब राजा अयोग्य होता है तो सेवक अपनी मनमानी करने लगते हैं जैसा कि आज हमारे समाज में हो रहा है जिसके कारण ही आज मनुष्यों से अधिक हम मशीनों पर भरोसा करते हैं क्योंकि किसी मनुष्य का भरोसा नहीं है कि वह किसी दूसरे के साथ क्या कर सकता है यहाँ तक जिसको हम अपने कहते हैं वह सभी स्वार्थ के साथ ही अपने लगते हैं, यहाँ हर किसी का हर किसी से अपना एक विशेष स्वार्थ है जैसा की आज्ञा ऋषि कहते हैं महर्षि याग्ञवल्के की दो पत्निया थीं पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री कात्यायनी और दूसरी मित्र ऋषि की कन्या मैत्रेयी मैट याग्ञवल्के उस दर्शन के प्रखर प्रवक्ता थे जिसने इस संसार को मिथ्या स्वीकारते हुए भी उसे पूरी तरह नकारा नहीं उन्होंने व्यवहारिक धरातल पर संसार की सत्ता को स्वीकार किया एक दिन दिनके को लगा कि अब उन्हें गृहस्थ आश्रम छोड़ कर के लिए चले जाना चाहिए इसलिए उन्होंने दोनों पत्नियों के सामने अपनी संपत्ति को बराबर हिस्से में बांटने का प्रस्ताव रखा का ने पति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया पर मैट्रे बेहद शांत स्वभाव अध्ययन चिंतन और शास्त्रार्थ में उनकी गहरी दिलचस्पी थी वे जानते धन, संपत्ति से आत्मज्ञान नहीं खरीदा जा सकता इसलिए उन्होंने पति की संपत्ति लेने से इनकार करते हुए कहा कि मैं भी वन में जाऊंगी और आपके साथ मिलकर ज्ञान और अमृत की खोज करूंगी इस तरह कात्यायनी को ऋषि की सारी संपत्ति मिल गई और मैट्री अपने पति के विचार संपदा की स्वामिनी बन गई। ण्य को उपनिषद में मैट्रे का अपने पति के साथ बड़े रोचक संवाद का उल्लेख मिलता है मैट्रे ने याज्ञ से ऐसी ये ज्ञान ग्रहण किया कि हमें कोई भी संबंध इसलिए प्रिय होता है क्योंकि उससे कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ जुड़ा होता है मैट्रे ने अपने पति से ये जाना कि आत्मज्ञान के लिए ध्यानस्थ समर्पित और एकाग्र होना कितना जरूरी है याज्ञ ने उन्हें उदाहरण देते हुए ये समझाया कि जिस तरह नगारी की आवाज़ के सामने हमें कोई दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं देती वैसे ही आत्मज्ञान के लिए सभी इच्छाओं का बलिदान जरूरी होता है याज्ञ ने मैट्री से कहा कि जैसे सारे जल का एकमात्र मात्र आश्रय समुद्र है उसी तरह हमारे सभी संकल्पों का जन्म मन में होता है जब तक हम जीवित रहते हैं हमारी इच्छाएं भी जीवित रहती हैं मृत्यु के बाद हमारी चेतना का अंत हो जाता है और इच्छाएं भी वहीं समाप्त हो जाती हैं ये सुनकर मैट्री ने पूछा कि क्या मृत्यु अंतिम सत्य है उसके बाद कुछ भी नहीं होता ये सुनकर आज्ञा वल्कि ने उन्हें समझाया की हमें अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए शरीर नश्वर है पर आत्मा अचर अमर है ये न तो जन्म लेती है और न ही नष्ट होती है आत्मा को पहचान लेना अमरता को पालेने के बराबर है वैराग्य का जन्म भी अनुराग से ही होता है क्योंकि मोक्ष का जन्म भी बंधनों में से ही होता है इसलिए की प्राप्ति से पहले हमें जीवन के अनुभवों से भी गुजरना पड़ेगा ये सब जानने के बाद भी मैट्रे की जिज्ञासा शांत नहीं हुई और विहार जीवन अध्ययन में लीन रही आज हमारे लिए स्तरीय शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन हजारों साल पहले मैट्रे ने अपनी विद्वत्ता से न केवल स्तरी जाति का मान बढ़ाया बल्कि उन्होंने ये भी सच साबित कर दिखाया कि पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए भी स्तरी गया अर्जित कर सकती है जिस तरह से हम किसी व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो उससे हमें धोखा खाना पड़ता है इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी हमें धोखा देने के लिए हम इंसान तैयार रहती है क्योंकि जिस संसार में शरीर के साथ में रमण करती है इनको इसी झुट के लिए ही तैयार किया जाता है इनको स्वार्थी और स्वयं की चेतना को धोखा देना ही सिखाया जाता है क्योंकि यहाँ सब कुछ झूठा और नस्वर मृत है इसीलिए ही इसको मृत्यु कहते हैं जो पुरुष या स्त्री जितना अधिक ही संसारी होता है वे उतना ही मृत होता है जिसको हम जितना ही अधिक संसार में सक्रिय देखते हैं जिनको यहाँ पर साधारणतः अपना आदर्श मानते हैं वह सब भी उतने ही अधिक मृतवत होते हैं किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति संसार के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है तो केवल एक साधन से स्वयं को और अधिक मच करके यदि हम उसका अनुसरण करते हैं तो हम भी उसके समान मृत होने की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए ही यहां मंत्र में परमेश्वर उपदेश कर रहे है कि तुम स्वयं को केंद्रित करो और स्वयं को हमेशा अपने दाशों से ताकतवर बनाकर उनको अपने बस में रखो अन्यथा तुम्हारा भटकना निश्चित है इस संसार में जहां एक से बढ़कर एक हिंसक जानवर भरे हैं जो एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत है ये सब भरे हुए लोग हैं इन्होंने अपने अंगों पर विजय नहीं पाई है ये सब अपनी चेतना को बेच चुके हैं इन्होंने अपनी चेतना को अपने अंगों का दाश बना लिया है शरीर और शरीर के अंगों में सबसे ताकतवर रंगमन है ये मन संकल्प और विकल्प वाला है इसके आश्रित ही सभी गयन इंद्रिय होती है जिसमे ऐसी आख कान नाक जी भुबा और त्वचा है ये ग्ञान इंद्रिय कही जाती है इनके द्वारा ही आत्मा को अपने से अतिरिक्त विषयों का गयन होता है इनसे आत्मा को अपना स्वयं का गयन नहीं होता है जब वे इनसे दूर होता है तो ही वे स्वयं को अनुभव करने में सक्षम होता है और ऐसा बहुत मुश्किल से ही समय मिलता है जब वे शरीर में रहे और मन के साथ इंद्रियों के सम्पर्क में रहे इन दूर रह सके क्योंकि मन तो ऐसा है जो इंद्रियों के सोझाने पर भी जागता रहता है जिसके कारण ही स्वप्न आते हैं और ये स्वप्न देखने वाला कोई और नहीं हमारी सबकी चेतना ही देखती है जो चित्रा और अधवनियों के साथ मन के पर्दे पर चलता है और वे उसको ही अपना वास्तविक रूप समझ बैठती है जिसके कारण ही उसको बहुत अधिक कष्टों और क्लेशों को सहना पड़ता है क्योंकि वे स्वयं के ज्ञान से अनाभिज्ञ होती है यहाँ पर इस मंत्र के द्वारा परमेश्वर हम सब का ध्यान उसी तरफ खिंचने के लिए आकर्षित कर रहा है एक बार फिर मंत्र को समझते हैं, इन अंगों जब तुम अपने वश में कर लोगो तो तुम स्वर्ण अग्नि स्वरूप हो तो ही तुम जान पाओगे कि इस संसार रूपी शरीर के सत्य को और इसको जानने के बाद ही तुम इस संसार रूपी शरीर से मुक्त हो सकोगे ये एक सट है कि जब तुम टेर सीख जाओगे तो ही तुम सागर को पार करने का संकल्प कर सकोगे और पुरुषार्थ करोगे तो पार भी कर लोगे